सामो निवर्त्यों कारम छांदोग्योपनिषद्या चतुर्शंड सामोपासन प्रसंग कर्मगुणभूतवांकार पत्प्रतीकवादमृतुन महीक प्रकृतिस्थ यंग भूताहोमोत्थान्यूपन्ना सामोपासना के प्रसंग से कर्म का गुणभूत अंग हो जाने के कारण अब ओंकार को उपासना कांड से निवृत्त कर वह परमात्मा का प्रतीक होने के कारण अमृतत्व का साधन है इस प्रकार उसे महान बताकर प्रकरण प्राप्त यज्ञ के ही अंगभूत साम शाम मंत्र और उत्थानों का उपदेश करने की इच्छा से श्रुति कहती है शवनों के अधिकारी देवता च ब्रह्मवादिशतन रुद्राण्यन सवन मादिशवनम ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रातः सवन वसुओं का है मध्यान्हन सवन रुद्रों का है तथा तृतीय सवन आदित्य और विस्वेदेवों का है ब्रह्मवादिनो वदी प्रातः यात सवण तैस्य प्रातः तैसा संबंधो सबंधों लोको वशीक शवलेशान तथा रुद्रैर्माध्यन शवेशान लोक आदिश्च विद्वतीयेसानेस्तृती लोको वशीकृतः इति से लोकोन परिशिष्टो न विद्यते। ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि जो प्रातः सवन प्रसिद्ध है वह वसुओं का है उन सवन के अधिश्वरों द्वारा यह प्रातः शवन संबंधी लोक अपने वशीभूत किया हुआ है तथा तो मध्यान्हवन के अधीश्वर रुद्रों द्वारा अंतरिक्ष लोक और तृतीय सवन के स्वामी आदित्यों एवं विश्वेदेवों द्वारा तृतीय लोक अपने अधीन किया हुआ है इस प्रकार यजमान के लिए इनके अधिकार से बचा हुआ कोई दूसरा लोक नहीं है साम आदि को जानने वाला ही यज्ञ कर सकता है क्वर् यजमान लोक इति न विद्या कुरिया विद्वान कुरिया तो फिर जजमान का लोक कहाँ है जो जजमान उस लोक को नहीं जानता वह किस प्रकार यज्ञ यज्ञानुष्ठान करेगा अथ उसे जानने वाला ही यज्ञ करेगा अतः क्वर् यजमान लोको यद जजते न क्विदोकोस्थितभिप्राय लोका युते योजते श्रुतेह लोका भाव स चो यजमस्थ लोकस्वीकरणोपोमंत्रोत्थान न विजानीया सो्य कथम कुमचन तस्कर्तप्यत अतः यज्मा का वह लोक कहाँ है जिसके लिए वह यज्ञानुष्ठान करता है तात्पर्य यह है कि वह लोक कहीं नहीं है किंतु जो भी यज्ञ करता है वह पुण्य लोक के ही लिए करता है ऐसी श्रुति होने के कारण जो यजमान लोक का अभाव होने के से साम होम मंत्र और उत्थान रूप लोक स्वीकृति के उपायों को नहीं जानता वह अज्ञानी किस प्रकार यज्ञानुष्ठान कर सकता है तात्पर्य यह है कि उसका कर्तित्व तो किसी प्रकार संभव नहीं है साम विज्ञानस्तुति पर विदुष कर्तृत्व कर्ममात विद प्रतिषिध्यतेत विज्ञान सेक्यम आद्य चौषस्ते काोचा अथई तद्वक्ष्य मणम विद्वान कुर्याद यह वाक्य सामाधि विज्ञान की स्तुति करने वाला है अतः इसके द्वारा केवल कर्म के ज्ञाता अज्ञानी के कर्तित्व का नहीं किया जाता। यह वाक्य सामाधि विज्ञान की स्तुति के लिए है और अविद्वान के कर्म कर्तित्व का प्रचेत करने के लिए भी है यदि ऐसा माना जाए तो वाक्य भेद हो जाएगा क्योंकि प्रथम अध्याय के औसत कांड में दसम खंड में कर्म अविद्वान के भी लिये है ऐसा हमने कर्मानुष्ठान में हेतु बतलाया है अतः आगे बतलाए जाने वाले सामाधिक उपायों को जानने वाला होकर ही कर्म करे सवन में वसुदेवता संबंधी सामगान किम तद इत्याहा। उसका साम क्या है सो है। पुरा प्रातरुवाक का, प्रातर का आरंभ करने से पूर्व वह यजमान गर्जपत्याग्नि के पीछे की ओर उत्तराभिमुख बैठकर संबंधी शाम का गान करता है पुरा पूर्वम पूर्व प्रातरनुवाक शस्त्र प्रारंभाजन गापत्य पश्चाउमुख सन्ुप्य स वास्व वसुदी प्रातरनुवाक से पूर्व अर्थात प्रातः काल में पढ़े जाने योग्य शास्त्र नामक जिन ऋक्त मंत्रों का गान नहीं किया जाता है उन्हें शस्त्र कहते हैं और जिन शस्त्रों का प्रातः काल पाठ किया जाता है उनका नाम प्रातरवाग है स्त्रोत्र पाठ से पूर्व गार्हपत्याग्नि के पीछे की ओर उत्तराभिमुख बैठकर वह वा यजमान वासव वसुदेवता संबंधी शाम का गान करता है लो कद्वार लो से मता वया मो आती हे अग्नि तुम इस ल्लोक का द्वार खोल दो जिससे कि हम राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन कर ले लोकद्वार पृथ्वीलोकम पा हे अग्नि तेन द्वारण पश्चिम ताम राज्यायेति हे अग्ने तुम लोक द्वार इस पृथ्वी लोक की प्राप्ति के लिए उसका द्वार खोल दो उस द्वार से हम राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन करें अत जुहोति नमोग्न पृथ्वी क्षित लोकक्षिते लोकमे जी महाराज जमान लोक एता आह्वन करता है पृथ्वी में रहने वाले एलोक निवासी अग्निदेव को नमस्कार है मुझ यजमान पृथ्वी लोक की प्राप्ति कराओ ज निश्चय ही यजमान का लोक है मैं इसे प्राप्त करने वाला हूँ अथान जुहोत्यन मंत्रेण नमोग्न प्रभवीभूतास्तुभ्यम व्यय पृथ्वी पृथ्वीक्षि पृथ्वी निवासा लोक पृथ्वीलोक पृथ्वी लोक लोक मे मह्यम यजमाय बिंद नभस्व एस वही मजमस लोकएता गता इसके पश्चात वह इस मंत्र द्वारा हवन करता है अग्निदेव को नमस्कार है हम पृथ्वी में रहने वाले और पृथ्वी लोक निवासी तुम्हारे प्रति विनम्र होते हैं मुझे यजमान को तुम पुण्य लोक की प्राप्ति कराओ यह निश्चय ही यजमान का लोक है मैं इसे प्राप्त करने वाला हूँ अच्छा स्वाहा तस्मी वसव प्रातः शवनम संप्र इस लोक में यजमान मैं आयु समाप्त होने के पुण्य लोक को प्राप्त होंगे स्वाहा ऐसा कहकर कर हवन करता है और परिघ अगला को नष्ट करो ऐसा कहकर उत्थान करता है वशुगण उसे प्रातः श्रवण प्रदान करते हैं अत्रस्म लोके यजमोह मायुष पर दुर्घम मृत सन्न्यर्थ स्वाहेति जुहोति अपजहनय परिघम लोक द्वारे मंत्र मुक्तो तिषति एव तई वसुभ्य प्रातः श्रवन संबद्ध लोको निष्कृत सै तत प्रातः श्रवण वसवो यजमाय संप्रयक्षति यहाँ इस श्लोक में यजमान मैं आयु समाप्त होने पर आयु के पीछे अर्थात मरने पर पुण्य लोक प्राप्त करूँगा स्वाहा ऐसा कहकर मन करता है तुम यानी की को को दूर करो इस इस मंत्र मंत्र उत्थान उत्थान करता है इस प्रकार इन साम मंत्र होम और उत्थान के द्वारा वसुओं से प्रातः प्रातःवन में संबद्ध लोक मोल ले लिया जाता है तब वे वसुगण यजमान को प्रातः सवन प्रदान करते हैं मध्यान्हवन में रुद्र संबंधी सामगान गुरा माध्यन दिन शवन सोपाजघननाख्य सामाभिगायति श्या समन का आरंभ करने से पूर्व यजमान दक्षिणाग्नि के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर रुद्र देवता संबंधी साम का गान करता है तथा तथाध्रिय दक्षिणाग्ने जघ्ने नोद मुख उपवेश सामाभिगायति यजमानो रुद्र यजमो रुद्रदराध्याय तथा यानी दक्षिणाग्नि के पीछे की ओर उत्तराभिमुख बैठकर यजमान पद की प्राप्ति के लिए रुद्र देवता संबंधी साम का गन करता है लो कद्वार पावाण पशेम ता वयम भैराहू म आ जा आ जाती है तुम अंतरिक्ष लोक का द्वार खोल दो जिससे कि वैराज्य पद की प्राप्ति के लिए हम तुम्हारा दर्शन कर सकें। अथ जुहोति अथ जुहोति नमो छते वायुतरिक्षित तन्नंतर तजमान इस मंत्र द्वारा हवन करता है अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष लोक निवासी वायुदेव को नमस्कार है मुझे यजमान यजमान को तुम अंतरिक्ष लोक लोक की प्राप्ति कराओ। यह निश्चय ही का है, मैं इसे प्राप्त करने वाला हूं। अत्र यज्माना, अत्र यजमानः यजमानः स्वाहा तस्म रुद्र मध्य दिन सवनम यजमान मैं आयु समाप्त होने पर अंतरिक्ष लोक प्राप्त करूंगा स्वाहा ऐसा कहकर हवन करता है और लोक द्वार की अर्घला को दूर करो ऐसा कहकर उत्थान करता है रुद्रगण उसे मध्यान्हवन प्रदान करते हैं अंतरिक्षित इत्यादि समानम अंतरिक्षक्षिते इत्यादि मंत्रों का अर्थ पांचवे और छठे मंत्र के समान है त्रीय सवन में आदित्य और विश्व संबंधी शाम का गान पुरा समनस्योपकाम शवन सोपका पुरा तृतीय श्रवन सोपाकर जगने नावनीय तृतीय शवन का आरंभ करने से पूर्व यजमान आह्वनी आग्नि के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर आदित्य और विश्वदेव संबंधी साम का गान करता है तथा सेो मुख उपविश्य स आदित्य दैवत्य महाद्यम वैशुदेव चिघायती क्रमेण स्वाराज्याय साम्राज्याय तथा आह्ने अग्नि के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर वह स्वाराज्य और साम्राज्य प्राप्ति के लिए क्रमशः आदित्य देवता संबंधी तथा विश्व देव संबंधी साम का गान करता है लोम तरम पावार्नो पश्चिम सराहु मा सराहू थम दय लो कद्वार पावाणो कसे मा व्यय ताम्राहो लोक द्वार खोल दो जिससे हम स्वराज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारा दर्शन कर सकें यह आदित्य संबंधी साम है अब विश्व संबंधी साम कहते हैं। लोक का द्वार खोल दो, जिससे हम साम्राज्य प्राप्ति के लिए तुम्हारे दर्शन कर छिद्यो लोकमान तत्पश्चात मान इस मंत्र द्वारा आह्वान करता है स्वर्ग में रहने वाले दिवलोक निवासी आदित्यों को और विश्व देवों को नमस्कार है मुझे यजमान को तुम पुण्यलोक की प्राप्ति कराओ ए सब्चा परस्तायुष स्वाहा पृत्युक्त यह निश्चय ही यजमान का लोक है मैं इसे प्राप्त करने वाला हूँ यहाँ यजमान आयु समाप्त होने पर मैं इसे प्राप्त करूंगा, स्वाहा ऐसा कहकर हवन करता है और लोक द्वार की अर्गला को दूर करो ऐसा कहकर उत्थान करता है मादी समान दिविक्षिद्यवि सामनमत विंदता पहते बहुवचन्मात्र विशेष याजम तेत यजमान इत्यादिंगात दिविक्षि इत्यादि शेष सब अर्थ पहले के ही समान है विन्दत अपहित इन क्रियाओं में बहुवचन होना ही पूर्व की अपेक्षा विशेष है ये मंत्र यजमान संबंधी है क्योंकि मैं यजमान इस श्लोक को प्राप्त करने वाला हूँ इत्यादि लिंग से यह स्पष्ट होता है तस्मा आदित्या विश्व चेवा ततीयम संप्रयक्ष यज्ञस्य मात्रा वेद येद स एवं वेद उस यजमान को आदित्य और विश्वदेव तृतीय समन प्रदान प्रदान करते हैं जो इस प्रकार जानता है जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही यज्ञ की मात्रा यज्ञ के यथार्थ स्वरूप को जानता है ऐसा वै यजम एवं यथोक्त सामदेवी द्वान्या मात्रा यज्ञाथात्म वेद यथोक्तम यहं वेद यहं वेदेति दिवक्तिरध्याय परिसम्यर्थ एवं, एवं, एवं इस प्रकार पूर्वोक्त समाधि को जानने वाला यह यजमान निश्चय ही यज्ञ की मात्रा यज्ञ की पूर्वोक्ति यथार्थ स्वरूप को जानता है या यहं वेद यहं वेद यह द्विरुक्ति अध्याय की समाप्ति के लिए है द्वितीय ये छांदोग्योपनिषद्वित चुशखंड्यम संपूर्ण एक श्रीगोविंदूज्यपाशिष्य शिष्य सेमहंस प्रज परभ्राजकाचार्यम्शंकरो्योपनिषद्व द्वितोध्याय संपूर्णः